जी आचार्य जी जो शेष्वर वादी सांख्या की परंपरा और निरीश्वरवादी सांख्या की जो परंपरा है फिर वो दर्शन के सूत्रों के आधार पर व्याख्या नहीं करते हैं क्या वो भी प्रयास तो सूत्रों के आधार पर ही करते हैं मैं आपको बता ही रहा था कि ईश्वरा सिद्ध को ये निरीश्वर ईश्वर की सिद्धि में लगाते हैं इसी सूत्र को यदि यदि तो? सूत्रों को पढ़ेंगे तो जो पहले के सूत्र हैं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 और वो जोड़ तोड़ करके अपना लेते हैं अभी सीधी प्रसंग है इसको ईश्वर की असिद्धि में मान ही नहीं सकते इस सूत्र को प्रसंग ही नहीं है आपको लग रहा है अचंभा अच्छ, लग रहा है ना कि वो ऐसा कैसे मान लेते पूरे हैं? पूरे सूत्रों की पिछले सारे सूत्रों की इस तरह से संगति फिर कैसे बिठाएंगे कैसे अर्थ करेंगे पिछले सूत्रों की संगति वो अपने ढंग से बदल देते हैं संगतियाँ इसकी तो जैसे बदली वो तो समझ में आ रही है की इस सूत्र की अकेले सूत्र की व्याख्या करेंगे तो अपने तरीके ऐसी संगति बिठा देंगे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 अब वो रूड़ी में वहां के स्थान विशेष और उसके लिए प्रचलित हो गया लेकिन इस अधीना श्याम का मदीना शब्द ऐसा नहीं है वो कर, देखने वाले देख रहे हैं तो अब अब वो तो कुछ कोई कुछ भी देख सकता है उल्टा देखे तो देखे अब इसको भी अब आप पूरा शास्त्र पढ़ेंगे देखिए दो सूत्र और मैं बता रहा हूं आगे के और भी पता लगेगा तो ईश्वर को तो ये मानते हैं अब तटस्थ भाव से देखेंगे तो पता लगेगा नहीं ईश्वर को तो मान रहे हैं हाँ यही बस बात थी कि इतनी स्पष्टता से जब कोई भी बात समझ में आ रही है फिर उसमें भी ऐसी शंकाएं और ऐसी अवधारणाएं कैसे घुसा दी जाती हैं बस वही थोड़ा घुसा दी जाती है मस्तिष्क में आए और बताने वाला ऐसा बताए की सुनने वाले बताने वाले पे विश्वास करते उनका दिमाग भी वैसा ही रहता है वो वैसे ही मानते चले जाते धन्यवाद जैसे इसमें अनेक वाद प्रचिप्त सूत्रों में आए थे वो उनका हेतु लेकर के जैसे क्षणिक हैं बौद्ध वो ईश्वर को सिद्ध करना ही नहीं चाहते इसका हेतु लेकर के हो सकता है इसीलिए सिद्ध कर देते हूँ उन पर सहारा लेते प्रचिप्त सूत्र आए हैं ना वो कहते हैं अपना अपना इनको भी अपना ही मानते हैं वो ठीक है आगे देखिए तो ईश्वर की सिद्धि हो गई आगे देखिए अभी और प्रसंग चल रहा है यदि योगियों के अभाय प्रत्यक्ष को हम ध्यान न दें, पीछे जो कहता था प्रत्यक्ष के लिए योगी नाम अभाय प्रत्यक्ष अदोष यदि हम योगियों के अभाय प्रत्यक्ष को न माने तो क्या होगा तो ईश्वर की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी यदि हम प्रत्यक्ष का लक्षण ये कह दें इंद्रिया सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अथवा तो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 और जो प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता है वो सिद्ध नहीं माना जाएगा तो ईश्वर भी सिद्ध नहीं माना जाएगा तो ऐसे में क्या होगा तो उसको तरण में वहां बोलिए मुक्त बद्धयो अन्यतर अभावात न तत्सिद्धि ही दो ही तरह के जीव हम देख सकते हैं एक मुक्त और एक बद्ध पद बद्धात्माए जो शरीर में हैं और मुक्त जो बंधन hmm. से छूट चुकी है <क्रेश्थ> तो मुक्त और बद ये तो दो मान ही रहे हैं तो इन दोनों में से अन्यतर अभाव दोनों में से किसी का भी भावना होने से ना तो मुक्त आत्मा का सामर्थ्य है कि वो सृष्टि को बना सके और ना बद्ध आत्मा का बद्ध आत्मा का तो खैर है ही नहीं वो तो सृष्टि के बाद में आता है इससे जुड़ता है तो न तो मुक्तात्मा का और न बद्धात्मा का इन दोनों का सृष्टि रचना में अभाव होने से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 ईश्वर तो का इस पे अधिकार कहां से आ गया भाई ईश्वर ने बनाया होता प्रकृति को तो आप उसको कह देते भाई हम वो उसका स्वामी है जैसे हम घर बनाते हैं तो कहते हम घर के स्वामी हैं। इत्यादि जो भी वस्तु बनाते हैं तो हम स्वामी हैं। लेकिन जो चीज पहले से विद्यमान है भगवान ने इसको बनाया नहीं और कब्जा करके बोल रहा है कि मैं इसका स्वामी हूं अधिकारी हूं क्यों है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 पीछे जो कहा था संघत परार्थत्वात पुरुष से ये जो संघत है ये परार्थ है इससे पुरुष का ज्ञान होता है पुरुष कौन सा आत्मा ये संघत चीजें किसके लिए हैं परार्थ दूसरे के लिए यानी आत्मा के लिए हैं वास्तव में तो ये ईश्वर को क्या लेना देना इससे अपने लिए तो ये ठीक है हम परमात्मा की बनी हुई चीज का प्रयोग करते हैं परमात्मा तो स्वयं अपना उपयोग करता नहीं है उससे वो तो परिपूर्ण है उसको क्या आवश्यकता है ईश्वर का अधिष्ठात्रित्व इस प्रकृति पर कैसे है क्यों है तो इस सूत्र बात को छियानवे में सूत्र में बताया बोलिए तत् सन्निधान अधिष्ठातृत्व मणिवत तो तत् मतलब उसका उस मतलब ये पुरुष विशेष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 अधिष्ठातृत्व आता है ये भी एक हम लोक में भी देखते हैं और परमात्मा की सन्निधि तो सब जगह इसलिए उसका अधिष्ठातृत्व है इसमें कोई तर्क नहीं है कोई यूं कहेगा कि उसने बनाया है नहीं फिर कैसे अधिष्ठातृत्व जिसको बनाते हैं उसी का ही अधिष्ठाता बने ये तो कोई आवश्यक नहीं होता है जो पहले जाकर के रोक लेता है घेर लेता है कह उसका भी अधिकार होता है जो उसको चलाता है उसका भी अधिकार होता है जो उसको चला सकता है उसका अधिकार होता है तो परमात्मा की सन्निधि है परमात्मा इसको चला सकता है परमात्मा इसका उपयोग करके दूसरों को कुछ दे सकता है इसलिए उसका अधिष्ठात है उसने अपना कमा करके बनाया इसलिए अधिष्ठातित्व है उसने बनाया है ये तो संभव ही नहीं है यहाँ पर इसलिए उस ढंग से नहीं तो सन्निधि मात्र से परमात्मा का अधिष्ठातृत्व है मणि के समान क्या कहा नहीं लेकिन वो अन्याय माना जाता है वो अब शिकायत करेगा नहीं दस बार झगड़ा करेगा मजबूरी में चुप बैठना पड़े अलग बात है लेकिन आसपास पास वाले देखो मेरी जगह ले ली इसमें तो सन्निधि से भी तो होता ही है अभी आप लोग यहां बैठे और एक की जगह दूसरा आके बैठ जाए तो झगड़ा शुरू हो जाता है <laughs> तो अधिष्ठात्रित्व तो सन्नीति से होता ही है जबकि वस्तु की जगह का कोई स्वामी नहीं है ये तो आश्रम की जमीन है या जो भी स्वामी है उनकी है <laughs> देखिए आगे ही। तो जब जीव के लिए उसको चलाइए <laughs> हलो ईश्वर के अपनी आवश्यकता नहीं थी जीव के लिए बनाई तो क्यों बनाई इसने <laughs> बनाता है बनाई है चला रहा है ऐसी हम मान्यता है हम लोगों की उसकी भी उस उसकी उपस्थिति है जीवात्माओं क्या है लेकिन क्यों बनाई उसका ये से खेलने के लिए नहीं जीवात्माओं के हित के लिए जीवात्माओं का हित करना उसका स्वभाव है उसका अपना प्रयोजन नहीं है वेदान दर्शन में भी एक प्रसंग आता है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 दूसरी चीज भी है जैसे बच्चे होते हैं तो वो माँ बाप को देखते हैं जो कर रहे हैं स्कूल में जाते हैं बच्चे तो आके घर में दूसरों कहते हैं करते और आजकल के जो प्रतिमा में भी भगवान को देखते हैं वो भी एक तरह से खिलौने से खेल रहे हैं लोग वो, से वो से खेल रहे हो खिलौने से वो वो एक अलग बात है हम खिलौने से नहीं खेल रहे तो हम हम्द हमें खिलौना समझ के खेल रहे हैं। परमात्मा से परमात्मा नहीं परमात्मा को खिलौना को दुनिया इसलिए बनाई नहीं बनाई तो बनाई है क्योंकि हम नहीं बना सकते उसके अपने पूरे तर्क वितर्क हैं पूरी सिद्धि है कि भाई आखिर हम ये मन में आपको आ रहा है कि भाई यो हम जबरदस्ती मान रहे हैं बलात् मान रहे है ऐसा नहीं भाई अच्छा बनी है ये तो पता है हमारे को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 तो क्या केवल परमात्मा का ही अधिष्ठात है हमारा कुछ नहीं है हमारा कुछ नहीं है ये सब कुछ परमात्मा का है अध्यात्म में तो यही सुनते रहते हैं ना तभी आध्यात्मिकता मानी जाती है कि सब कुछ परमात्मा का ही अपना मान लिया तो अहंकार आ गया फिर मुक्ति कहां से होगी अपना तो कोई अधिष्ठातृत्व है नहीं लेकिन अधिष्ठातृत्व मानते तो सब है अपने शरीर का अधिष्ठात तो मानते हैं अपने कमरे का अपने बिस्तर का अपनी किताबों का मानते ही है ना पुस्तक का सबका जो भी छोटी छुट छोटी चीजें हैं अपनी अपनी तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं जीवों का भी अधिष्ठातृत्व तो। इतनी बुरी बात नहीं है अपना अधिष्ठातृत्व तो मानना कैसे है तो सितानवे सूत्र देखिए बोलिए विशेष कार्यशु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 तो उन विशेष कार्यों में जीवानाम अपनी जीवों का भी अधिष्ठातृत्व तो होता है अब स्वीकार करना वो कोई अहंकार वाली बात नहीं है व्यवहार के लिए करना ही होगा भई इस वस्तु पे इस आत्मा का अधिकार है या इसका अधिकार है ये निर्णय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए नहीं, करना चाहिए। नहीं तो यथा योग्य व्यवहार नहीं होगा न दूसरा कहने लगेगा कि भाई ये तो सब परमात्मा की है ये भोजन बना रहा है और वो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 जीवों की हमारी परस्पर की अपेक्षा से परमात्मा भी चाहता है परमात्मा ने जब कर्मों के अनुसार हमको अलग अलग शरीर दिए हैं, तो अपने अपने शरीर पे हमारा अधिष्ठातृत्व है हमारा अपने शरीर पे अधिष्ठात है दूसरे पे नहीं है हमारा दूसरे पे भी हम अधिष्ठात लेंगे या हम अन्याय करेंगे उसके साथ उसका अपना अधिष्ठात सबका अपना अपना अधिष्ठातित्व है परमात्मा ने ही बना के दिया है ना हमारे को फिर चोरी भी नहीं मानी जाती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 तो ये सितानवे माँ सूत्र बनता ही नहीं आवश्यकता ही नहीं थी बल्कि कह देते हैं कि जीवों का नहीं होता है जो लोग मानते हैं वो गलत है लेकिन ये तो कह रहे जीवों का भी अधिष्ठात तो होता है इसलिए मन में जब इस तरह के हम व्यवहार करते हैं उससे कुंठा नहीं लानी है नहीं तो एक बंद चलता रहता है एक तरफ हमने सुना मैं मेरे का संबंध हटाना है और ये मैं मेरे का व्यवहार कर रहा हूँ ये कर रहा हूं तो आपस में ही दबता रहता है खिंचता रहता है सादा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 इन आत्माओं के अंतःकरण यानी बुद्धि में परमात्मा बुद्धि परमात्मा के द्वारा प्रकाशित हुई ज्ञान की दृष्टि से तत्व उज्ज्वलित यानी ज्वलित प्रकाशित होने के कारण से लोहवत अधिष्ठातम जैसे लोहे में अग्नि होती है और लोहे में अग्नि का अधिष्ठान होता है वो ताप उष्मा वगैरह अंदर होती है ऐसे ही परमात्मा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 मुक्ति उससे नीचे थी थोड़ी तभी तो जन्म लिया नहीं तो जन्म ही नहीं होता जीवन मुक्त हो गए होते तो जन्म लेते ही नहीं मुक्ति में पहुंच जाते जी, जी, क्या थे क्या थे आप लोग भी माइक पे अपना अधिकार रखिये आपकी आवाज इसमें संग्रहित नहीं होगी उसके बिना आचार्य जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सुनना है हमने कि चारों आत्माओं ने जब वेद व ज्ञान दे दिया हमें तो उसके बाद कहते हैं वो लुप्त हो गए ऋषि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है उनका अपना जीवन था जितना जीवन चला चला उनका लुप्त क्यों होंगे तो उसके बाद उनको देखा नहीं गया सुनना ऐसी बातें चल रही होंगी तो ये जो प्रसंग है कि आत्मा चूंकि नित्य ही जानने वाला है इसलिए परमात्मा उसको मंत्र और उसके अर्थ का उपदेश देता है और अंतःकरण चूंकि परमात्मा से प्रकाशित है परमात्मा अंदर विद्यमान है इसलिए परमात्मा का हमारे अंतःकरण में भी अधिष्ठात्रित्व है तो ये न केवल उन चार ऋषियों का वेद ज्ञान की दृष्टि से उनका तो है ही हमारे अंतःकरण में बुद्धि में भी परमात्मा का अधिष्ठात्रित्व अभी भी है क्योंकि तो वो अंदर विद्यमान है और जब उसको प्रेरणा देनी होती है हमारे कर्म के अनुसार कोई संस्कार उभारना होता है वो हमारे को प्रेरणा दे सकता है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 पिछली कक्षा में विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाणों के प्रयोग की आवश्यकता बताई और प्रमाण तीन बताए प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण इन्होंने बताया और उस प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के जो कुछ आशंका किसी को हो सकती है उसका निवारण किया कि हमने ये प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ऐसा ही क्यों किया ताकि योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष होता है उसका ग्रहण भी प्रत्यक्ष में हो सके जो वस्तुएं नित्य संपर्क में हैं उनका ज्ञान भी आंतरिक प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष में आ सके परमात्मा के साक्षात्कार को भी प्रत्यक्ष में गृहित किया जा सके प्रत्यक्ष का मतलब केवल बाह्य इंद्रियों से संपर्क होने पर जो ज्ञान होता है मात्र उतना नहीं आंतरिक प्रत्यक्ष भी होते हैं और कोई ये न बोले कि ईश्वर में तो रूप होता ही नहीं है वो दिखाई नहीं देता तो ईश्वर का तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वे लोग केवल आंख से देखेवे को ही प्रत्यक्ष मानते हैं, उनका प्रत्यक्ष का लक्षण ही अलग हो गया तो ईश्वर को आत्मा को भले ही हम आंख से ना देख सकें, लेकिन जो उनका आंतरिक प्रत्यक्ष होता है आंतरिक ज्ञान होता है वह भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है और यदि ये प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं करते दूसरा रखते तो फिर तो ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाती ये दोष आता तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष का लक्षण बताया और ईश्वर के द्वारा हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान दिया जाता है सृष्टि के आदि में और सृष्टि के काल में भी बीच में भी परमात्मा का अधिष्ठातृत्व है हमारे अंतरकरण पर बुद्धि पर वहां पर भी वो हमें प्रेरित करता रहता है प्रकृति का अधिष्ठातृत्व ईश्वर का है मुख्य रूप से और जो विशेष कार्य हैं उन पर आत्मा का भी अधिष्ठातृत्व स्वीकार किया जाता है तो ये विषय हमने तल देखा था पिछली कक्षा में आपकी ओर से प्रश्न आया है अति प्रसिश का क्या अर्थ है तो सूत्र 16 में ये शब्द आया कोई बात जहां तक लागू होती है जहां तक लागू होनी चाहिए उससे अतिरिक्त पर भी जब वो लागू होने लगती है इसे अति प्रसक्ति कहते जो कोई बात जहां लागू होनी चाहिए जहां तक उसको लागू करना चाहते हैं, उससे अतिरिक्त पर भी जब लागू होने लगे तो उसको अति प्रसक्ति कहते हैं वो प्रसंग अविद्या का था यदि अविद्या के कारण से बंधन है अन्य के कारण से बंधन है कर्म के कारण से कर्म का प्रसंग था। तो यदि अन्य से अन्य का बंधन होने लगे तो बद्ध आत्मा नहीं मुक्त आत्मा भी तो अन्य हैं, उनका भी बंधन होने लगेगा ये अति प्रसि होगी क्योंकि मुक्त आत्माओं का बंधन प्राप्त नहीं है वो अभी बद्ध नहीं है वो तो मुक्त है जो बंधन में है उन्ही का बंधन प्राप्त है उनकी तो प्रसिंति है प्राप्ति है और जिनका बंधन प्राप्त नहीं है ऐसी मुक्तात्माओं का भी जब बंधन होने की संभावना लगे किसी मान्यता को मानने पर तो इसे कहते हैं अति हो गया ये इनका क्या नाम है तुवन्ना देव जी क्या नाम है तुवंग देव, तुवंग देव जी स्पष्ट हो गया आपको अगला आपने पूछा है परिच्छन का क्या अर्थ है सूत्र छिहत्तर के ऊपर परिचिन्न शब्द आया था तो परिच्छि का मतलब है एक देशी एक देशी एक स्थान पर रहने वाला एक स्थान पर रहने वाले का यह मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक ही जगह रहता हो दूसरी जगह जाता नहीं हो यह एक देशी का मतलब नहीं जो कहीं भी रहता हो चाहे यहां है चाहे वहां है वो गतिशील तो हो सकता है लेकिन रहेगा वो एक सीमित स्थान पर व्यापक से भिन्न जो भी हैं, एक व्यापक परमात्मा है अन्य जो कार्य वस्तुएं बनी हुई हैं, चाहे पृथ्वी है ये भी परिच्छि है उसकी सीमा है वो भले ही घूम रही है सब बहुत एक बड़े क्षेत्र में लेकिन जहां भी है वो सीमित है उतनी ही जगह पे है ऐसे आत्मा भी परिच्छिन्न है आत्मा परिच्छन जीवात्मा परिच्छन है वो विभु व्यापक नहीं है छिन्न का मतलब होता है कटा हुआ है। जैसे छिन्न भिन्न शब्द सुनते हैं ना भिन्न मतलब तो अलग अलग टुकड़े मतलब कटा हुआ हो ना। तो मान लीजिए ये कागज का टुकड़ा है। अब वैसे तो कागज का टुकड़ा बड़ा होगा ना ये एक निमंत्रण पत्र का किसी का था उसमें से मैंने एक काट करके किया हुआ है। कभी बना होगा तब बड़ा होगा तो उसको इधर से भी काटा गया होगा छिन्न किया होगा इधर से भी काटा इधर से भी कहीं से भी किया तो सब तरफ से छांट छूट करके इसको इतना किया हुआ है ना? तो जो वस्तु एक सीमा तक होती है उससे आगे नहीं होती है और परिता है चारों ओर से जो सीमित होती है उसको कहते हैं परिचि एक अगला आपका प्रश्न है क्या धन और वस्तु का दान निष्काम कर्म या सकाम में आता है तो धन या वस्तु या विद्या आध्यात्मिक ज्ञान सेवा कुछ भी ले लीजिए क्या चीज दी जा रही है उसके आधार पर सकाम निष्काम नहीं होता है अगर निष्कामता की बात भी बताई जा रही है मुक्ति की बात बताई जा रही है लेकिन उसके बताने का प्रयोजन किसी का यह है कि मैं बताऊंगा और इससे मुझे धन मिलेगा यश मिलेगा और उसका मैं भोग करूंगा सुख लूंगा हमारे अंदर क्या भावना है उसके आधार पर सकाम और निष्काम निर्धारित होता है क्या वस्तु है क्या दिया जा रहा है उस पर यह निर्भर नहीं करता है तो धन या वस्तु का दान भी अन्न का दान भी निष्काम हो सकता है कोई व्यक्ति इसलिए दे रहा है कि इससे मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो उससे ना तो धन की इच्छा है ना किसी सेवा की इच्छा है ना यश की इच्छा है मैं बहुत दान दाता हूँ अपने को घमंड में भी नहीं आना है उसको दे रहा है कर्तव्य मान करके कि मुझे परोपकार करना चाहिए और मुक्ति प्राप्ति मुझे हो, मेरे मन में उदारता आए तो मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य रख करके कोई वस्तु जो भी उचित वस्तु है सेवा है विद्या है कुछ भी निर्भयता है संरक्षण है जो भी हम देते हैं दूसरे को वो सब निष्काम में आ जाएंगे स्थूल चीजें देना सकाम और सूक्ष्म चीजें देना निष्काम ऐसा नहीं है विद्या का अध्यापन भी सकाम हो सकता है निष्काम भी हो सकता है शिविर लगाना सकाम भी हो सकता है निष्काम भी हो सकता है सन्यास लेना सकाम भी हो सकता है निष्काम भी हो सकता है घर छोड़ना सकाम भी हो सकता है निष्काम भी हो सकता है और किसी ने घर इसलिए छोड़ा कि मेरे को बहुत लोग बड़ा समझे मेरे को बड़ा आश्रम मिल जाए मेरे बहुत शिष्य हो अब ये घर का छोड़ना नौकरी का छोड़ना ये सकाम हो गया क्योंकि इसको लेकर के वो सुख भोगना चाहता है संसारी ये निष्काम नहीं हुआ और यदि हम अपना कोई धंधा करते हैं नौकरी करते हैं खेती करते हैं जो भी कार्य करते हैं वैसे तो पैसा मिल रहा है हमारे को सीधे सीधे लेकिन हमारा लक्ष्य ये बना हुआ है कि इस पैसे का उपयोग मैं सांसारिक सुख भोग के लिए नहीं करूंगा केवल मुक्ति प्राप्ति के लिए जितने साधन आवश्यक हैं उसके लिए करूंगा मैं साधना कर सकू स्वस्थ रह सकू किसी को साधक को मुक्ति पे चलने वाले साधक को किसी आवश्यकता वाले को निष्काम भाव से दे सकूं। ये सब प्रयोजन लेके यदि कोई नौकरी भी करता है पैसा लेकर के कार्य करता है धंधा करता है तो ये भी निष्काम भाव में जाएगा उद्देश्य क्या है उसके आधार पर सकाम निष्काम होता है ठीक है आ, पिछले पार्ट में से कल के पार्ट में से किन्हीं को पूछना सत्यवीत में स्पष्ट नहीं हुआ सूत्र संख्या तिरानवे और चौरानवे में। तरानवे में को देखिए ये प्रसंग प्रत्यक्ष का चल रहा था प्रत्यक्ष की सिद्धि का और उन्होंने कहा कि यदि ये प्रत्यक्ष का लक्षण ना माना जाए कुछ और किया जाए तो ईश्वर की असिद्धि होने लगेगी ये बानवे में सूत्र में कहा था ईश्वर की असिद्धि क्यों होगी अगर ये लक्षण ना माना जाए प्रत्यक्ष का भिन्न माना जाए तो ईश्वर की सिद्धि क्यों नहीं होगी तो बोले यदि भिन्न लक्षण होगा तो जो हमारे को ज्ञानेन्द्रियों से बाहर दिखाई दे रहा है उसी को हम ईश्वर मानेंगे जो बाहर इंद्रियों से दिखाई दे रहा है उसी को ही तो प्रत्यक्ष मानेंगे तो मुक्त और बद मुक्त मतलब जीवन मुक्त का नितांत मुक्ति का नहीं कथन है यहाँ पर क्योंकि नितांत मुक्त को भी हम नेत्रों से जान से नहीं देख सकते यह मुक्त का मतलब है जीवन मुक्त तो जीवन मुक्त और बद्ध जीवन मुक्त से भिन्न जो शरीरधारी हैं अभी विवेक को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है वो हैं बद्ध ऐसे मनुष्य या अन्य प्राणी भी ले सकते है उनसे अन्य का अभाव होने से क्योंकि ज्ञान से तो हमको यही लोग दिखाई देंगे या तो बद्धात्मा है या जीवन मुक्त इसके अतिरिक्त तो कौन दिखाई देगा चेतन जो कि सृष्टि की रचना कर सकता है ऐसा और कौन दिखाई देगा जड़ तो सृष्टि की रचना करते नहीं है अपने आप तो इन से मुक्त बद्ध अन्यतर अन्यतर मतलब इन दोनों में से भिन्न के अभाव अभाव होने से क्योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण ये तो करेंगे नहीं ऐसा करेंगे कि ज्ञानेन्द्रियों से जिसे देखा जाता है उसे उसके ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं वो ही प्रत्यक्ष कहलाएगा कहला तो मुक्त और बद्ध के अतिरिक्त तीसरा तो कोई ज्ञात होगा नहीं ज्ञानंद्रियों से यानी ईश्वर का ज्ञान तो इन जानेन्द्रियों से होगा नहीं तो अन्य का अभाव होने से और तो कुछ है नहीं तो फिर न तत्सिद्धि उस ईश्वर की सिद्धि नहीं कर पाएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती और प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान भी नहीं हो पाएगा और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसका शब्द प्रमाण भी नहीं हो पाता है क्योंकि तो शब्द और अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है तो यदि इस तरह का प्रत्यक्ष लक्षण नहीं मानेंगे इससे भिन्न मानेंगे भिन्न कैसा जो ज्ञानेन्द्रियों से जिसका ज्ञान होता है उसे ही हम प्रत्यक्ष कहते हैं तो मुक्त और बद्ध से भिन्न जो अन्य यानी ईश्वर है उसकी सिद्धि तो नहीं हो पाएगी ये हुआ तरणवेवा सूत्र और चौरान सूत्र में उभय था अभी असत करत्व और कोई कहे कि नहीं हम इन्हीं को ही ईश्वर मान लेंगे जीवन मुक्त को या बद्ध को इन्हीं में से मान लेंगे तो बोले दोनों ही तरह से चाहे आप जीवन मुक्त को ले लें चाहे बद्ध को ले लें दोनों में ही असत करत्व ये जो सृष्टि की रचना है वो नहीं हो पाएगी असमर्थता दिखाई देगी ताकि ना तो जीवन मुक्त इस सृष्टि को बना सकता है ना बद्ध मनुष्य या ना अन्य कोई प्राणी तो फिर तो इस सृष्टि का कोई बनाने वाला कौन है ये सिद्धि ही नहीं कर पाएंगे सिद्ध ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ईश्वर का ही ज्ञान नहीं हो पा रहा है इससे तो उभय था यानी दोनों ही तरह से मुक्त का और बद्ध का इनका असमर्थता हमें पता लगती है वो नहीं हो पाएगा सृष्टि की रचना नहीं हम युक्ति ढंग से कह पाएंगे कि ये किसने बनाया हो गया इनको दीजिए और आगे कोई पूछते हैं उनको माइक दीजिए बोलिए सूत्र संख्या इकसठ में जो किस तत्व बताए हैं चौबीस तत्व और एक पुरुष बताया है पच्चीस तत्व तो इसमें सांख्य दर्शन कारण ईश्वर को भी साथ में तत्व बनाकर संख्या 26 क्यों नहीं की ईश्वर को क्यों छोड़ दिया वो पुरुष तत्व चेतन तत्व ही लिया आयुर्वेद में 26 तत्व भी मान लेते हैं आयुर्वेद में चरक संहिता वैशेषिक दर्शन के आधार पर चलता है उस शैली से और सुश्रुत संहिता वो सांख्य दर्शन के सिद्धांत को लेकर के चलता है मुख्य रूप से इनका इन दोनों दर्शनों का व्यवहारिक रूप उसके आधार पे चिकित्सा करना ये दोनों का अलग है चरक संगीता शरीर का यानी काय चिकित्सा का मेडिसिन का ग्रंथ माना जाता है और उसको प्रथम ग्रंथ माना जाता है पूरे विश्व में फादर ऑफ मेडिसिन चरक को माना जाता है और पहली पुस्तक चरक संगीता स्वीकार की जाती है सबसे प्राचीन और फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को माना जाता है पूरे विश्व में विदेशी भी मानते हैं इस बात को तो शल्य चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है बाकी और भी चीजें हैं उसमें तो संहिता के आधार पर चलती है मुख्य रूप से और चरक संहिता वैशेषिक दर्शन के छह पदार्थों के आधार पर चलती है वो तो प्रारंभ से ही शुरू हो जाता है वो इसी सिद्धांतों का प्रयोग चिकित्सा में उन्होंने लिया है तो सुश्रुत पंचभ चिकित्सा भी करते हैं भूतों के आधार पर और वैसे चरक संगीता त्रिदोष वातपित कफ के आधार पर भी चिकित्सा करते हैं वो सब होता है तो चरक संहिता में भी और आयुर्वेद के ग्रंथों में ये पुरुष कितना है तो वो पच्चीस तत्वात्मक और 26 भी स्वीकार किया है वहां पर जब ईश्वर को अलग ले लेते हैं तो 26 हो जाता है और पुरुष को भी छोड़ देना तो 24 तत्व होते हैं एक पुरुष को लेते हैं पच्चीस होते हैं और ईश्वर को ले लेते हैं तो छब्बीस होते हैं तो यहाँ पुरुष शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों का ग्रहण हम स्वीकार करते हैं चेतन तत्व तो, पुरुष यानी तो चेतन तत्व तो, एक ही अब जैसे प्रकृति नाम से उन्होंने एक गणना की है अब में तीन सत्वरस्तम, तीन तो नहीं की उन्होंने और सत्व के भी बहुत सारे कण है तो संख्या तो नहीं बढ़ाई तो सत्वर स्तंभ तीन होते हुए भी एक लिया मन बहुत सारे हैं इंद्रिया बहुत सारी है एक एक इंद्रिय भी ल तो उनके उन सबसे कोई भेद नहीं है उनको सबको एक एक संख्या में वर्गीकरण में लिया और ईश्वर को ये स्वीकार करते हैं ये अन्य सूत्रों से हमें पता लगता है तो कई जने उसी आधार पे ये भी कह देते हैं कि ये ईश्वर को तो मानते नहीं है जो आप आक्षेप कह रहे हैं उसको वो लोग आक्षेप के रूप में लेते हैं कि यहाँ छब्बीस तत्व होने चाहिए थे या पुरुष का भेद कोई सूत्र बनाते की पुरुष से हमारा तात्पर्य जीवात्मा परमात्मा दोनों से है ये वहां स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है इस आधार पे भी कहते हैं कि सांस दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन ये सूत्र आ रहे हैं और आगे भी आएंगे उससे हमें स्पष्ट होता है कि ईश्वर को तो ये मानते हैं बोले नहीं ये ही पूछना ठीक है अन्य कोई तो आगे देखते हैं पिछली कक्षा में निन्यानवे सूत्र तक हमने देखा था और अंतिम वाले में ईश्वर के द्वारा जो हमें उपदेश मिलता है उसका वर्णन किया कुल मिलाकर के अभी ये प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जो प्रसंग में और भी बातें आई उसको पूरा किया इन्होंने अब अनुमान प्रमाण की परिभाषा करते हैं अनुमान किसे कहते हैं विवेक प्राप्ति में अनुमान भी सहायक होता है और पीछे एक सूत्र भी आया था अचाक्षुषाण जो चक्षु से यानी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं उनका अनुमान से ग्रहण होता है तो अनुमान का प्रयोग व्यापक रूप से होता रहता है तो सवा सूत्र बोलेंगे प्रतिबंध दृश्य प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम यहां एक शब्द है पहला प्रतिबंध दृशह प्रतिबंध को देखने वाले का जानने वाले का प्रतिबंध क्या है तो कुछ चीजों का आपस का संबंध नियत संबंध उसको प्रतिबंध कहते हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं वो उसको प्रतिबंध और उसको जानने वाला जो है वो प्रतिबंध को दृश्य प्रतिबंध दृश्य उस का प्रतिबंध को हम समझें थोड़ा सा और कि जहां किसी एक के होने से दूसरे का होना हमें ज्ञात होता है निश्चित होता है आपस में संबंध होता है वो जो दो चीजों का साथ साथ रहना है एक के होने पर दूसरे का होना है इसी को प्रतिबंध कहते हैं जैसे कि अग्नि से धुआं उठता है धुआं निकलता है बनता है तो धुए और अग्नि में संबंध है जुड़ाव है एक दूसरे से प्रतिबद्ध है ये इनका आपस में संबंध है बंध यानी संबंध है प्रतिबंध मतलब एक दूसरे के साथ जैसे उत्तर और प्रत्युतर हम बोल देते हैं प्रश्न प्रतिप्रश्न बोलते हैं तो बंध यानी संबंध और प्रतिबंध मतलब दूसरी तरफ से भी आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो जब हमने ये देखा कि अग्नि होती है धुआं होता है कई जगह ये भी देखा कि अग्नि होती है लेकिन धुआं नहीं भी होता है लेकिन इतना हमें पता लगा कि धुआं होता है तो अग्नि भी होती है जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है ये नियत नहीं है निश्चित नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये प्रतिबंध नहीं है इसको न्याय दर्शन में व्याप्ति बोलते हैं तो ये नियत नहीं है कि जहां जहां अग्नि हो वहां वहां धुआं हो ये आवश्यक नहीं है लेकिन धुआं हो रहा है तो अग्नि अवश्य थी या है ये हमें पता लग जाता है तो ये जो संबंध है और इसको जो जानने वाला है वो कराएगा प्रतिबंध दृश्य है इसको जो जानता है